नौ भेंट के लिए तुमने परमात्मा को कोई धन्यवाद दिया है मालिकाए सहरे जिंदगी तेरा शुक्र किस तौर से अदा कीजिए दौलते दिल का कुछ सुमार नहीं तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए हम कंजूस हैं ये और बात मगर जो हमें मिला है वह अजस्त्र शोर थे लुटाते जाओ लुटाते जाओ तो भी लुटा ना पाओगे बांटो कितना ही बांटो और बांट ना पाओगे मगर हम बड़े कंजूस हैं हम देने में बड़े कंजूस हैं प्रेम भी देने में डरते हैं हम रोशनी भी देने में डरते हैं हमें डर लगा रहता कहीं चुक ना जाए और हमारे डर का, का कारण है हमने बाहर का गणित सीखा है बाहर का गणित यही कि चीजें चुक जाती कितना ही धनों चुक जाता है अगर बांटते रहोगे तो जल्दी ही खजाने खाली हो जाएंगे मगर तुम्हें भीतर का गणित पता ही नहीं कि भीतर का गणित बाहर के गणित से ठीक उल्टा है बाहर का अर्थशास्त्र बचाओगे तो बचेगा बांटोगे खत्म हो जाएगा यह सीमित अर्थशास्त्र की भाषा है भीतर का अर्थशास्त्र भी है और वही वस्तुता अर्थशास्त्र है बाहर का अर्थशास्त्र तो अनर्थशास्त्र है भीतर का ही अर्थशास्त्र वास्तविक है वहां का सूत्र है बांटो तो बचेगा बचाया तो सड़ जाएगा बांटो ज्ञान बांटो प्रेम बांट सको जो भी भीतर का बांटो और तुम चकित होकर पाओगे जितना बांटते हो उतना ही बढ़ता जाता है जिसने जितना बांटा उसने उतना पाया मालिका इस सहरे जिंदगी तेरा शुक्र किस तौर से अदा कीजिए दौलते दिल का कुछ सुमार नहीं तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहा दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे इस खुश वक्त कारोबार कहां? जिन्होंने एक बार तेरी संपदा देख ली तेरी ज्योति देख ली जो तेरे हुस्न के फकीर हुए और जिसने एक बार तेरा सौंदर्य देख लिया तेरी महिमा देख ली जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहा उन्हें फिर जिंदगी में कोई और कमाने जैसी चीज नहीं रह जाती उन्होंने तो पा लिया सब पाने का पा लिया धनों का धन पा लिया जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वीर से रोजगार कहां दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे इस खुश वक्त कारोबार का अब तो तुझे ही बांटेंगे अब तो तेरे ही गीत गाएंगे तेरे विरह की पीड़ा बांटेंगे तेरे मिलन के गीत गाएंगे जाम छलका तो जम गई महफिल मिनते लुत्फ गम गुसार किसे अश्क टपका तो खिल गया गुलसन रंजे कमजरफी बहार किसे जाम छलका तो जम गई महफिल और जहां कभी ऐसा एक भी व्यक्ति हो जिसने भीतर का उज्याला देखा हो उसका जाम छलकने लगता है बहने लगता है ऊपर से इतनी शराब उसके भीतर होती कि बहने लगती बुद्ध इसलिए नहीं बोले कि तुम समझाना था वह तो गौण बात है बोलना ही पड़ा जाम छलका तो जम गई मैं फिर जीसस बोले इसलिए नहीं कि तुम्हें जगाना था वह तो गौण बात है वह तो परिणाम है बोलना ही पड़ा दिया जलेगा तो ज्योति बिखरेगी इसलिए नहीं कि जो भटके हैं उन्हें राह मिल जाए उन्हें राह मिल जाएगी ये और बात और फूल खिलेगा तो रोशनी फूल खिलेगा तो रंग फूल खिलेगा तो गंध बिखरेगी इसलिए नहीं कि तुम्हारे नासापुटों को सुवास मिल जाए हां जो पास गुजरेंगे उनके नासापुट सुगंध से भरी जाएंगे वह कौन बात जान छलका तो जम गई महफिल इसलिए जहां भी कभी किसी ने भीतर का उज्याला देख लिया बिन बाती बिन तेल जुगत बिन दीपक उजियार उनका जाम छलकने लगता है वही मधुशाला खुल जाती जाम छलका तो जम गई महफिल मिनते लुत्फ गुनगुसार किसे अस्क टपका तो खिल गया गुलसन उनका एक आंसू भी टपके तो बाहर आ जाए तो पूरी बगिया में फूली फूल हो जाए मीरा के आंसुओं की याद करो कौन फूल मुकाबला करेगा उन आंसुओं का अस्क टपका तो खिल गया गुलसन रंजे कम जर्फी है बाहर किसे खुश नसीह है कि चश्म और दिल की मुराद डर में है न खानकह में हम कहा किस्मत आजमाने जाए हर सनम अपनी बारगाह में और यह बड़ी खुशी की बात है यह सुषमाचार इसे खूब गांठ बांध के हृदय में रख लेना खुश है कि चश्म और दिल की मुराद दैर में है ना खानकाह में ना तो वो मंदिर में है ना वो मस्जिद में यह खुशनसीब हो तुम कहीं मंदिर में होता तो बहुत मुश्किल हो जाती पंडित पुरोहित तुम्हें वहां तक पहुंचने ही न देते मैंने सुना है कि एक निग्रो एक रात एक चर्च के द्वार पर दस्तक दिया लेकिन चर्च था सफेद चमड़ी वालों का पादरी ने द्वार तो खोले लेकिन पादरी डरा यद्यपि यही पादरी रोज रोज प्रवचन देता था कि सब परमात्मा के बेटे हैं एक ही परमात्मा के बेटे और यही पादरी रोज रोज समझाता था कि अपने पड़ोसी को वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने को और यही पादरी यह भी कहता था कि परमात्मा प्रेम है लेकिन ये काला आदमी ये निगरों रात चर्च के द्वार पर दस्तक देगा पादरी थोड़ा डरा वह चर्च तो सफेद चमड़ी वालों का था उस निगरों ने कहा मुझे भीतर आने दो तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरी हिम्मत बढ़ गई तुम कहते हो प्रेम परमात्मा तुम कहते पड़ोसी को प्रेम करो जैसा अपने को प्रेम करते मैं भी पड़ोसी हूं तुम्हारा और तुम कहते हो सभी उसकी संतान मैं भी उसकी संतान मुझे भीतर आने दो मेरे हृदय में भी बड़ी पुकार उठी और मैं उसकी प्रार्थना करना चाहता पादरी एकदम ना भी ना कह सका क्योंकि कैसे झुटला है उन सारी बातों को जो उसने हमेशा कही और हां भी ना कह सका क्योंकि वे तो बातें ही थी वे तो करने के लिए अच्छी थी कुछ बातें होती जो सिर्फ करने की होती कहने की होती बात के लिए होती जिंदगी उनसे बिल्कुल भिन्न होती असलियत तो यह थी कि काला आदमी भीतर प्रवेश करे ये उसकी हिम्मत ना थी उसने तरकीब निकाली पंडित पुरोहित तो सदा से चालबाज रहे सदा से चालबाज और चतुर रहे चतुर थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए चालबाज थे इसलिए तो पंडित पुरोहित हो गए सदियों से उन्होंने शोषण किया है अपनी चालबाजी से उसे एक चालबाजी समझ में आई उसने कहा कि जरूर जरूर तुम आना लेकिन पहले पवित्र हो लो उपवास करो प्रार्थना करो सब पाप छोड़ो काम वासना छोड़ो क्रोध छोड़ो लोभ छोड़ो उसने इतनी लंबी फेहरिस्त दी इसी आशा में कि ना कभी ये निगरों ये बातें पूरी कर पाएगा और न ये झंझट खड़ी होगी इसके मंदिर में प्रवेश की जैसे सूद्र को ब्राह्मण प्रवेश ना करने दे मंदिर में वैसी ही स्त्री स्थिति अमेरिका में निग्रो के ऊपर है निग्रो शुद्र हो गया है उसका प्रवेश नहीं हो सकता चर्च में पुरोहित खुश था फिर उस उसने इतनी लंबी दी थी कि बड़े बड़े संत भी पूरी नहीं कर पाए और जब कर पाएगा पूरी तब देखेंगे चला गया निग्रो सीधा साधा आदमी मान ली उसने बात की तो ठीक ही है जब पवित्र हो जाऊं तभी तो प्रार्थना करूंगा उस भोले आदमी को यह ख्याल ना आया कि सफेद आदमियों पर यह शर्त लागू नहीं होती किन किन सफेद लोगों से तुमने कहा है किन किन गोरों को तुमने कहा है कि पवित्र होकर आओ मुझे अकेले पर यह शर्त लागू होती चला तो गया सीधा साधा आदमी बात मान ली लग गया अपने को पवित्र करने में तीन सप्ताह बाद पादरी चौंका क्योंकि सुबह ही सुबह सूरज उग रहा था द्वार खोल रहा था पादरी चर्च के कि देखा कि वो निग्रो आ रहा है वो बहुत घबराए अब ये फिर बात उठाएगा और घबराहट और भी बढ़ गई क्योंकि उस निग्रो के आसपास पवित्रता का एक ऐसा भा मंडल था जैसा कि इस पादरी ने कभी नहीं देखा था इसने तो आभा मंडल देखे थे केवल संतों की तस्वीर में उस निग्रो के चारों तरफ आभा मंडल था एक अपूर्व अंतर ज्योति से दीप्य मान वह निग्रो चला आता था उसे किस मुंह इंकार करेगा अब तो बड़ी मुश्किल हुई जाती लेकिन वो निग्रो आया द्वार के बाहर ही खड़ा हुआ हंसा और वापस लौट गया पादरी तो और भी चौंका कि बात क्या हुई भागा उस निग्रो को पकड़ा कहा कि क्या बात है हंसे क्यों लौट क्यों चले पूछा क्यों नहीं मंदिर में आने के लिए उस निग्रो ने कहा कल रात परमात्मा प्रकट हुआ तीन सप्ताह से उपवास करता था प्रार्थना करता था पूजा करता था बस उसकी ही याद में लगा दिए थे तीन सप्ताह तुमने जो कहा था कल रात परमात्मा प्रकट हुआ है और कहने लगा पागल तू उस चर्च में जाने की फिक्र छोड़ मैंने पूछा क्यों तो परमात्मा ने कहा अब तू नहीं मानता तो तुझे बता देता हूं उस चर्च में जाने की तो मैं भी कई सदियों से कोशिश कर रहा हूं वो मुझे भी भीतर नहीं घुसने देते वो तुझे क्या भीतर घुसने देंगे मंदिर खाली पड़े मस्जिदें खाली चर्च खाली गुरुद्वारे खाली सिनगाह खाली सदियां हो गई परमात्माओं को भी वहां प्रवेश नहीं लेकिन ये अच्छा ही है खुश नसीहें कि चश्म और दिल की मुराद कि हमारे अंतरतम की आकांक्षा और हमारी आकांक्षा आंखों की आकांक्षा उसके दर्शन की इच्छा और दिल को उसके दिल में डुबा देने की इच्छा खुश नसीहें कि चश्म और दिल की मुराद दैर में है ना खानका में अच्छा ही है कि वो हमारी आंखों का प्यारा आंखों का तारा और हमारे दिल की प्यास न तो मंदिरों में है न मस्जिदों में हम कहा किस्मत आजमाने जाएं अब कहीं और भाग्य को आजमाने की जरूरत नहीं हर सनम अपनी बारगाह में अपने भीतर अपनी बाहों में है बिन बाती बिन तेल जुगत सो बिन दीपक उजियार प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो रची रचि सेज संवार ऐसी तुम्हें जरा सी स्मृति आ जाए तो बस प्राण पिया आ गया प्राण पिया मेरे ग्रह आयो रची रची सेज समार अब संवार सेज को की करो इस देह को उसके योग बनाओ इस मन को उसके योग बनाओ उसने द्वार पर दस्तक दे दी जैसे ही स्मरण आया कि वह मेरे भीतर है। मेरी बाहों में मेरे पास है मुझसे भी ज्यादा पास है मैं भी इतने पास नहीं जितना वह मेरे पास है जैसे ही ये सवाल जैसे ही ये समझ तुम्हारे भीतर तरंग लेने लगे अब तैयारी करो अब सजाओ सेज को सजाओ प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो रची रची सेज समार सुखमन से कैसे सजाओगे सेज समाधि उसकी सेज तुम्हारे भीतर से सारी समस्याएं गिर जाएं और समाधान का उदय हो जाए तो फूलों से सज गई सेज समाधि उसकी सेज और समाधि तक पहुंचने का रास्ता संतुलन सुखमन से परम तत् रहिया योग की भाषा में तीन नाड़ियां हैं इड़ा पिंगला सुसुमना ईड़ा एक तरफ पिंगला दूसरी तरफ अतिया मध्य में है सुसुमना छोड़ दो और मध्य में आ जाओ जिसको बुद्ध ने कहा है मध्यम है बीच में आ जाओ पाइथागोरस ने जिसको कहा है स्वर्ण नियम मध्य में आ जाओ न बाएं झुको न दाएं झुको न त्याग न भोग मध्य में आ जाओ न बहुत खाओ न उपवास करो मध्य में आ जाओ न संसार में आसक्ति रखो न विरक्ति रखो मध्य में आ जाओ न तो संसार में ही डूब रहो और न संसार से भग जैसे जल में कमलवत बस सज गई से संतुलन बना तुम्हारे भीतर कि सेच सज गई ख्याल रखना भोगी तो चूकता ही चूकता है त्यागी भी चूक जाता है भोगी चूक जाता है क्योंकि धन पद प्रतिष्ठा को पागल की तरह पकड़ता है त्यागी छूट जाता है क्योंकि वह धन पद प्रतिष्ठा को पागल की तरह छोड़ता है पकड़ोगे जोर से पकड़ोगे वह भी गलत है छोड़ने का आग्रह करोगे वह भी गलत है न तो यहां कुछ पकड़ने योग्य है न कुछ छोड़ने योग्य है देख लो सार देख लो और संतुलित हो जाओ महावीर ने इसे सम्यक कहा है मध्य में आ जाओ समतुल हो जाओ प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो रची रचि सेज समार सुखमन सेज परम तत्व रहिया एक बार तुम संतुलित हो जाओ तो जो परम तत्व है बस प्रकट हो जाए जो है वह प्रकट हो जाए पिया निर्गुण निरकार, न तो उस प्यारे का कोई गुण है न उस प्यारे का कोई आकार है देह के भीतर जाओ मन का भी आकार है उतना ठोस नहीं जितना देह का देह का आकाश ऐसे है जैसे चट्टान का आकार मन का आकार ऐसे है जैसे जल की धार का आकार बदलता भागता परिवर्तनशील पर आकार तो है देह से चलो भीतर और मन से भी चलो भीतर तो तुम पाओगे शून्य आकाश निराकार न वह चट्टान जैसा आकार है थिर और न वह मन जैसा आकार है चंचल तुम परमात्मा से मिल सकते हो उस अवस्था में ही विरह मिलन में रूपांतरित होगा गावरी मिली आनंद मंगल यारी मिलके यार फिर हो जाएगा प्रीतम से मिलन फिर तो बचेगी एक ही बात गावरी मिली आनंद मंगल इसलिए तो संतों ने खूब गाया खूब जी भर गाया सारे संतों ने गाया जिससे जैसे बना वैसे गाया वे कोई गायक नहीं न कोई है न कोई कवि है न कोई संगीतज्ञ है जिससे जो भी बाध्य बस सका बजाया उसमें तुम कला मत खोजना कला गौण है उसमें तो तुम आत्मा खोजना भाव खोजना जुनून की याद मनाओ के जश्न का दिन है सलीब और दार सजाओ कि जश्न का दिन है तरह भरे जो सीसा चढ़ाओ कि जश्न का दिन है तमीज रहबर और रहजन करो ना आज के दिन हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है है इंतजार मलामत में नासहों का हजूम नजर संभाल के जाओ कि जश्न का दिन है बहुत अजीज हो लेकिन सिकस तद दिल यारो तुम आज याद ना आओ कि जश्न का दिन है वह सॉरी से गमे दिल जिसकी लय नहीं कोई गजल की धुन में सुनाओ कि जश्न का दिन है गाओ उठने दो गजले पियो नाचो तुनुक पियाओ और आज विधि विधान ना समझो आज सब विधि विधान तोड़ो और नाचो ऐसे ही संत नाचे मीरा और चैतन्य ऐसे ही संत गाए कबीर और नानक जुनून की याद मनाओ के जश्न का दिन है ऐसे ही पागल हुए मदमस्त हुए इसी मदमस्ती से अद्भुत वचनों का जन्म हुआ है गावरी आनंद मंगल यारी मिलके यार यही नहीं होंगे इनकी हरियाली में तुम उसकी हरियाली पाओगे इनके फूलों में तुम उसकी खिलावट देखोगे यही होंगे चांदारे मगर यही नहीं होंगे इनसे उसकी रोशनी को झरते पाओगे यही होंगी गंगा और जमन मगर यही नहीं होंगी ये आकाश से उतरने लगेंगी, ये आकाशी हो जाएगी यही होंगे लोग मगर यही नहीं होंगे क्योंकि इनके भीतर जो छिपा है उसका तुम्हें दर्शन होने लगा इतर देखते हो तुम न आए थे तो हर चीज वही थी कि जो है आसमां हद नजर राह गुजर राह गुजर सीसाए में सीसाए में और अब सीसाए में राह गुजर रंगे फलक रंग है दिल का मेरे खून जिगर होने तक चंपई रंग कभी राहते दीदार का रंग सुरमई रंग की है सायते बेजार का रंग जर्द पत्तों का खस औ खार का रंग सुर्ख फूलों का देखते हुए गुलजार का रंग जहर का रंग लहू का रंग सभ्य का रंग आसमा राह गुजर सीशाए में चीज वही हो कि जो है आसमा हद्द नजर राह गुजर राह गुजर सीसाए में सीसाए में जेन फकीर कहते हैं साधक तीन अवस्थाओं से गुजरता है पहली जब पहाड़ पहाड़ हैं और नदियां नदियां दूसरी जब पहाड़ पहाड़ नहीं रह जाते नदियां नदियां नहीं रह जाती और तीसरी जब पहाड़ फिर पहाड़ हो जाते हैं नदियां फिर नदियां हो जाती प्यारा वचन है यह पहले पहाड़ पहाड़ जैसे तुमने देखे धूल भरी आंखों से उदास सुस्त ने में ही इन्हें उलझे और खोए थे कि कहां खोलते आंख कि कैसे देखते पहाड़ और कैसे देखते नदियों को फिर चित्त शांत होता है विचार शून्य होने लगते हैं ध्यान की दशा आती और अचानक पहली दफा भीतर का जंजाल समाप्त हो जाता है शोरगुल बंद हो जाता है और जगत की रौनक बदल जाती है इसलिए जैन फकीर कहते हैं पहले पहाड़ पहाड़ थे नदियां नदियां थी फिर ऐसी घड़ी आई कि पहाड़ पहाड़ ना रहे नदियां नदियां नदिया ना रही सब बदल गया वह ध्यान की अवस्था सब नया हो गया सब ऐसा हो गया जब तुम ही नहीं हो तो संसार भी वही नहीं नरक है तो यहां स्वर्ग है तो यहां मोक्ष है तो यहां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 जर्द पत्तों का अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग कोई रुत कोई शह एक जगह पर ठहरे फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है आसमां हद नजर राह गुजर राह गुजर सी साए में सी साए में प्यारा आ जाए एक बार तो जरूरी नहीं कि रुके बहुत बार झलके आएंगी और झलकें जाएंगी उस अवस्था का नाम ध्यान है जब झलक आती झलक जाती और जब प्यारा ठहर जाता उस अवस्था का नाम समाधि है फिर कोई जाना नहीं फिर कोई आना नहीं रसना राम कहते थाको मैं तो खूब जपा खूब थक गया असल में राम राम दोहराने से सिवाय थकान के कुछ और मिलता भी नहीं राम राम जपने से थक जाते हो उसी थकने को तुम विश्राम समझ लेते हो थकान और विश्राम में बड़ा भेद है थकान नकारात्मक अवस्था है विश्राम विधायक अवस्था है थकान है कर गिर पड़ना नहीं इसलिए अनेक लोगों को यह ख्याल है मंत्र जाप से बड़ा विश्राम मिलता है मंत्र जाप से विश्राम नहीं मिलता मंत्र जाप से तुम थक जाते हो मन थक जाता है। थकान से निद्रा आ जाती इसलिए मंत्र जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बड़ा सम्यक उपाय है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महर्षि महेश योगी जैसे लोग जो सिर्फ मंत्र सिखाते अमेरिका जैसे देश में काफी खोज लेते क्योंकि अमेरिका नींद की बीमारी से परेशान नींद आती नहीं अनिद्रा और टिकी है नींद की दवा लेने के बजाय तो राम राम जब कि नींद ले आना ठीक है मैं भी पक्ष में हूं मगर ख्याल रहे यह कोई ध्यान नहीं ये तो ऐसे है जैसे कि बेटा नहीं सोता छोटा बच्चा नहीं सोता मां लॉरी गाती लॉरी में ज्यादा शब्द नहीं होते मंत्र जैसी होती लॉरी वही वही शब्द दोहराना पड़ता राजा बेटा सोचा राजा बेटा सोचा राजा बेटा सोचा राजा बेटा सुनते सुनते घबरा जाता है सुनते सुनते थक जाता है कि ये भी क्या लगा रखा राजा बेटा सो जा राजा बेटा सो जा एक ही लय एक ही धुन उदार बात ही और राजा बेटा भाग भी नहीं सकता भाग के जाए भी कहा एक ही भागने का उपाय बचता है कि नींद में भाग जाए तो चुपचाप नींद में सरक जाता है बचने के लिए यह एक उपाय है कि नींद में सरक जाए इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि धार्मिक सभाओं में लोग सोते हैं क्योंकि वही कहानी जो बहुत बार सुनी वही राम कथा वही सीता का चोरी जाना वही रावण कितनी बार तो सुन लिया और कितनी बार तो देख लिया लेकिन धर्म सभा में नींद निश्चित आ जाती मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था दर्शन शास्त्र में एक प्रोफेसर थे जिनको मानना पड़ेगा कि वो इस ढंग से बोलते थे कि जो रात भर भी ठीक से सोया हो उसे भी नींद आ जाए तो जब भी कोई विद्यार्थी कोई संगी साथी नींद से परेशान होता मैं कह देता कि तुम उनकी क्लास में चले जाओ और ये बात क्योंकि उन कक्षा में भीड़ काफी लोगों की होती परीक्षा के दिनों में तो बहुत लोग जाते क्योंकि परीक्षा के दिन में विद्यार्थियों को घबराहट में नींद नहीं आती मगर उनकी वाणी सुनते ही संस्कृत के पंडित थे और संस्कृत के बड़े उल्लेख देते थे और एक स्वर में बोलते थे जैसे एक तारा बजता है ऐसे बजते थे किसी को भी नींद आ जाती थी यारी कहते हैं रसना राम कहते थको मैं थक गया राम राम रटते रटते जी ये क्या पागलपन करता रहा कि राम राम रटता रहा प्यास बुझे जदि चाखो प्यास बुझती है अगर पानी को पियो तो बैठ के जबते रहो H2O H2O H2O पानी का मूल सूत्र शायद नींद आ जाए मगर प्यास तो ना बुझे और प्यास ना बुझे तो नींद भी कितनी देर रहेगी जल्दी ही टूटेगी प्यास नींद को तोड़ देगी रसना राम कहते थाको पानी कहे कहूं प्यास बुझते प्यास बुझे, बुझे जदि चाखो तो पतियों ने सिखा दिया कि पति परमात्मा है पतियों ने ही शास्त्र लिखे या पुरुषों ने लेकिन किसी एक ने भी यह ना कहा कि पत्नी भी परमात्मा है स्त्री तो नरक का द्वार और पति परमात्मा है इस तरह की मूढ़तापूर्ण बातें शास्त्रों में भरी पड़ी और इस तरह के अहंकार से भरे हुए वक्तव्य इधर से उधर तक शास्त्रों पे छाए हुए स्त्री नरक का द्वार और स्त्री से ही सब पैदा हुए हो और बड़े से बड़े संत तुम्हारे फिर चाहे वे तुलसीदास और स्त्री नरक का द्वार और पुरुष पति और पति परमात्मा है पति यानी स्वामी और स्त्री दासी है मगर बात में मूल्य तो था खराब हाथों में पड़ के खराब हो गई और कभी कभी तो अमृत भी गलत हाथों तो में पड़ जाए तो जहर हो जाता है बात का मूल्य तो था स्त्री पति का नाम नहीं लेती यद्य जानती है भीतर भीतर जानती है बाहर बाहर नहीं लेती आदर वस नहीं लेती इस बात का यारी ने खूब ठीक उपयोग किया यारी कहते मुझे भी पता है उसका नाम लेकिन ले नहीं सकता आदर के कारण नहीं लेता हूं अब भीतर भीतर रखता हूं भीतर भीतर संभालता हूं पुरुष नाम नारी ज्यो जाने जानी बूझी जानी भाखो उसे कहना थोड़ी उसे तो भीतर संभालना है जैसे बीज भूमि के अंतरगर्भ में समा जाता है ऐसे ही राम ऐसे ही अल्लाह दृष्टि से मुष्ठि नहीं आवे नाम निरंजन बाको और तुम सोचते हो कि बहुत बहुत तरह के दर्शन शास्त्र सीख लोगे तो उसे मुट्ठी में ले लोगे तो गलती में हो दृष्टि से मुष्ठी नहीं आवे असल में दृष्टि तो बाधा है सब दर्शनशास्त्र दृष्टियां हैं और दृष्टि बाधा है आंख होनी चाहिए दृष्टि से मुक्त पक्षपात से मुक्त दृष्टिया ने पक्षपात हिंदू की दृष्टि मुसलमान की दृष्टि जैन की दृष्टि ये सब दृष्टियां हैं न देख कि वह किसी चौखट में नहीं आता वह निराकार है तुम्हारी दृष्टि का आकार वह निशब्द है तुम्हारी दृष्टि शब्दों से बनी वह अज्ञे है तुम्हारी दृष्टि ज्ञान का हिस्सा है और सब ज्ञान उधार है सब बाशा है दूसरों से सीख लिया है दृष्टि से मुश्ठी नहीं आवे इसलिए जिसका भी कोई पक्षपात है जो कहता है ऐसा हो परमात्मा ऐसा ही है परमात्मा कि उसके चार हाथ है कि तीन सिर हैं कि सूढ़ है उसकी हाथी जैसी जिसने कोई दृष्टि बना ली है वह तो ही लोग मैं झुक सकता उन्होंने एक दृष्टि बना ली कि परमात्मा को धनुषाण लिए ही होना चाहिए अब धनुष्वाण कोई बड़ा सुंदर प्रतीक भी नहीं है हिंसा का प्रतीक है हत्या का प्रतीक है धनुषवाण सुसंस्कृत भी नहीं लेकिन बस तुलसीदास को एक दृष्टि बन गई कि धनुषवाण वाले राम को ही झुकूंगा मुरली वाले कृष्ण के सामने ना झुक सके मुरली कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीक है मुरली कहीं अति बहुमूल्य है सनुषवाण तो राजनीति का प्रतीक है युद्ध का प्रतीक है बांसुरी तो प्रेम का प्रतीक है लेकिन बांसुरी हाथ में लिए कृष्ण के सामने तुलसीदास नहीं झुके ऐसा नाभादास ने अपने संस्मरणों में लिखा है कहा कि नहीं जब तक धनुषवान हाथ न लोगे तब तक नहीं झुकूंगा तो तुलसीदास जैसे पंडित विचारशील व्यक्ति की ऐसी हालत है तो साधारण आदमी की तो क्या कहो उसने भी धारणा बना ली जैन हिंदू मंदिर में नहीं झुकता एक जैन मित्र को लेकर मैं एक हिंदू मंदिर में गए झुकता मैं तो सिर्फ वितग प्रभु के सामने झुकता यहां तो रामचंद्र जी सीता जी के साथ खड़े वितग नहीं है मैं तो विताग प्रभु ये तो राग है ये तो आभूषण पहने खड़े मुकुट बांधा हुआ है मैं नहीं झुकूंगा मैं तो वीतराग दिगंबर प्रभु के सामने झुकता हूं अरिहंत के सामने झुकता हूं निर्ग्रंथ के सामने झुकता हूं बात ही झुक गए झुकने से मिलता है प्रभु और जब तुमने कहा इसके शब्द निर्माण किया सत्य का कोई आग्रह नहीं होता सब आग्रह असत्य के होते आग्रह मात्र असत्य का होता सत्य तो निराग्रह ही होता है सत्य की कोई न दृष्टि होती न पक्षपात होता दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे नाम निरंजन वाको वह तो निरंजन है वह तो निराकार है वह तो समष्टि में व्याप उसका ना रूप है ना रंग है तुम दृष्टि बना के मत चलो तुम किसी सिद्धांत को लेकर उसे खोजने मत निकलो जो सिद्धांत लेके खोजने निकला उसे सत्य कभी ना मिलेगा है वह कोरे निर्मल निर्दोष हृदय में ही प्रवेश करता है वह गुरु प्रताप की संगति उलट दृष्टि जब ताको दो बातें बहुमूल्य हैं गुरु प्रताप साध की संगति गुरु का सत्संग गुरु का आशीष गुरु का प्रसाद गुरु की महिमा किसे गुरु कहे जिसने पा लिया जो फूल खिल गया खिले फूल के साथ कली रह जाए तो कितनी देर कल जाएगी तुमने देखा मृदंग पर थाप पड़ी और तुम्हारे पैर भी थाप देने लगते क्या हो गया तुम्हें मृदंग की थाप तुम्हारे भीतर भी किसी सोए हुए संगीत को जगाने लगी कोई वीणा बजी और तुम्हारा सिर डोलने लगा क्या हुआ तुम्हें वीणा ने तुम्हारे भीतर पड़ी वीणा को भी छेड़ दिया ऐसी ही घटना घटती है गुरु के सत्संग में मगर उसकी वीणा बजनी चाहिए उसकी तुम्हारे पैर भी फड़क उठेंगे तुम्हारे भीतर भी सोई हुई ऊर्जा अंगड़ाई लेगी करवट लेगी तुम्हारे भीतर भी कुछ होना शुरू हो जाएगा तुम अपने को अचानक पाओगे कि जैसे एक धारा में पड़ गए एक प्रवाह में पड़ गए जो ले चला तुम्हें सागर की तरफ गुरु प्रताप साधकी की संगति तो ऐसे के साथ होना जिसने पा लिया और ऐसों के साथ होना जो पाने की राह पे चल पड़े साधकी की संगति बुद्ध ने तीन शरण कहे बुद्धम शरणम गच्छामी संभव होगी कि तुम धर्म की शरण जा सकोगे पहले उसको पकड़ो जो जाग गया फिर उनके साथ हो लो जो जागने की यात्रा में संलग्न है उनकी रौ में बह जाओ ध्यान रखना अकेले अकेले यात्रा कठिन है अकेले अकेले भटकने की बहुत संभावना है जब लोग किसी दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं तो संघ साथ में निकलते हैं। दस पांच मित्र साथ होकर निकलते हैं, क्योंकि बहुत डर हैं जंगली जानवर है। अंधेरी हैं अंधेरी रातें हैं लुटेरे लगी गिर सर को जगा देगा पहरा जारी रहेगा सुरक्षा बनी रहेगी इसलिए समस्त जागृत बुद्धों ने संघ का निर्माण किया है यही मेरे सन्यास का थे मेरा साथ तो तुम्हें मिले ही लेकिन साध संग भी मिले सन्यासियों का रंग भी मिले और जहां बड़ी उतंग लहर चल रही हो जहां बहुतों ने अपनी बूंदों को मिला के एक उतंग लहर बनाई हो अगर तुम उस पर चढ़ जाओ तो बहुत यात्रा आसान हो जाएगी ऐसा ही समझो ना नदी में छोड़ते हैं नाव को और अगर हवा जा रही हो तो पाल खोल देते सत्ती खोज में संलग्न होते हैं तो हवाएं बहती हैं परमात्मा की तरफ समझदार आदमी अपनी नाव का पाल उनके साथ खोल लेता चश्मे मैगू जरा इधर कर दे दस्त कुदरत को बेअसर कर दे तेज है आज दर्द दिल साकी तलखी एमे को तेजर कर दे जो से वैसत है तिस न काम अब तकमी आरजू मालूम हो सके तो यू ही बसर कर दे चश्म मैगूं जरा इधर कर दे मत भरी आंख जरा इधर कर दे दस्त कुदरत को बेअसर कर दे और प्रकृति का जो मेरे ऊपर प्रभाव है उसे बेअसर कर दे सदगुरु की आंख हो जाए तुम्हारी तरफ चर्च में मैगू जरा इधर कर दे उसकी आंख में मत भरा है परमात्मा का उसकी आंख में शराब ढल रही परमात्मा की सदगुरु की आंख तुम्हारी तरफ हो जाए तो बड़ी आसान है बात कि वो जो प्रकृति की तुम्हारे ऊपर बड़ी जकड़ है वो तत्न ढीली हो जाए ताजा अपनी मस्ती को और मेरी तरफ और गहरे में मेरी अंतरात्मा में अपनी आंख को डालता जा, जो से वैसत है तिसना काम अभी चा के दामन को ताजीगर कर दे मेरी किस्मत से खेलने वाले मुझको किस्मत से बेखबर कर दे लुट रही है मेरी मताए न्याज कास वह इस तरफ नजर कर दे बस एक ही प्रार्थना है एक ही श्रद्धा है कि कास वह इस तरफ नजर कर दे फैज तकमील आरजू मालूम इतना ही मालूम हो जाए कि उसकी नजर किसी दिन मेरी तरफ होगी तो भी पर्याप्त है हो सके तो यूं ही बसर कर दे तो तो फिर जिंदगी ऐसे भी बसर हो सकती है खाली लौटता है गुरु प्रताप साध की संगति उलट दृष्टि जब ताको दृष्टि को उल्टा करना है आंख को भीतर ले जाना है कौन पलटाएगा तुम्हारी आंख भीतर बाहर देखने की आदत जड़ हो गई जिसने अपनी आंख भीतर पलटा ली वही तुम्हें सूत्र दे सकता है वही तुम्हें जुगति सिखा सकता है युक्ति दे सकता है यारी कहे सुनो भाई संतो वज्र वेद किए नाको कठिन मार्ग है घबराहट न पकड़ ले ना पकड़ ले टूट जाती है वज्र जैसी कठिनाइयां भी चश्म नम जान सोरीदा काफी नहीं तुह मते इश्क पोषिदा काफी नहीं आज बाजार में पावजोला चलो चश्म नम जाने सोरीदा काफी नहीं उद्विग्न प्राण ही पर्याप्त नहीं है तुह मते इसके पोशिदा काफी नहीं जंजीर है पैर में सही जंजीर बांधे ही चलो दफ्त अफसा चलो मस्त और रक्षा चलो मस्ती से चलो रहने दो तो जंजीर फिक्र ना करो जो भी चले हैं पहले जंजीरों के साथ ही चले फिर वही चंचीरे एक दिन आभूषण हो गई जो भी चले हैं अंधेरे में चले हैं फिर वही अंधेरे एक दिन सुबह के आगमन के आधार बन गए रातें ही दिन बन गई दस्त अफसा चलो मस्त और रक्षा चलो खाक बरसर चलो खूब दामा चलो राह तकता है सब शहर जाना चलो हाकमे शहर भी मजमय आम भी तीरे इल्जाम भी, अपने सिवा कौन है? सहरे जाना में अब्बासफा कौन है अब इस दुनिया में पवित्र है कौन इस दुनिया में कभी कोई पवित्र पैदा नहीं होता पवित्रता तो इस दुनिया में ही अर्जित करनी होती है इनका दमसाज अपने सिवा कौन है सहरे जाना में अब्बासफा कौन है दस्त के साया रहा कौन है अब परमात्मा के चरणों में सिर को चढ़ा सके उसकी खंजर से अपने सिर को कटा सके दस्त कातिल के साया रहा कौन अब इस योग्य कौन है मगर फिक्र ना करो, तुम ही योग्य हो जाओगे